दुष्ट फल धन और आयु वह तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्ति हो जाएगा जो कभी दृश्य नहीं होते ऐसा दृष्ट देवता का उपासना करने से ही जब अदृष्ट फल मिल जाते हैं तो जब वह देवता साक्षात दृष्टि जब हो गया तो तब क्यों नहीं उदृष्ट फल मिलेगा अवश्य मिल जाएगा तो लोग उपासना करते देवताओं का है ना उसे तो क्या मिलता है जाते जिस देवता को कभी देखा नहीं कुछ नहीं शास्त्र कहने मात्र से ही उपासना करते हैं तो मिल जाते हैं। और आप जो साक्षात तो अवश्य मिलेगा ना अत वह सब वर्ण करने योग्य मेरे दृष्टिकोण में है नहीं वर्ष में वर्णिया इसलिए मेरे द्वारा वर्णी वर् तो वही होगा जब ऐसा उसने कहा तब यदि मन में आता है जमराज जी का ये तो बाल हट कर रहे बारम्बार वर वर्णी ए वर्णीय से वर्णीय से वे क्या है कोई बात बोले जा रहा है रटे जा रहा है बच्चे जैसे करते हैं तो बाल हटे ऐसा नहीं करना है चाहिए यदि ऐसा उनके मन में आवे तब ना का मन में क्या है वो कहता है देखो संसार में सबका स्वभाव और आगे बढ़ने का होता है पीछे हटने का नहीं होता उत्कृष्ट पुरुषार्थ कहीं से मिल रहा हो और वहां पर निकृष्ट पदार्थ की कामना करे उनसे यह तो मूर्खों का लक्ष्य जैसे कि राजा के पास जाए और कहें हमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि हमें आज ग्यारह रुपए दक्षरे की जरूरत तो राजा का अपमान होगा ना जहां उत्कृष्ट मिल जाए वहां तो हजार लाख मिल सकता है अब वो छोड़ कर में स्वरूप होता है आप तो जैसे उत्कृष्ट पुरुष मिले जिनसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ की प्राप्ति की संभावना स्पष्ट दिख रहा है आपके वचनों से ऐसे में निकृष्ट या आयु धन आदि की कामना करूं तो मैं मूर्ख ही कहा जाऊंगा इस संसार में मैं तो इन सब को नहीं चाहता मैं चाहता तो वही वर को ही चाहूंगा इस बात को और स्पष्ट करते हैं हैं, साहब कहते हुए अगले मंत्र के अवतर नि तो, तो इसलिए मंत्र आरंभ होता है जिसमें समाधान और श्रद्धा को दिखाया मृता न उपेत्यी मतस्तः प्रजानी जीवित को अमृता न उपेत्य मुझे पूरी श्रद्धा है आप जो हैं देवता कैसी देवता हैं अजीर्यता अमृता नाम देवता नाम उपेत्य कभी जीर्ण नहीं होने वाले ऐसा जो अजब है और लंबी अत्यंत लंबी आयु होने के नाते मनुष्य के कौन से जो अमर है अमृदानाम ऐसा जो आप देवता है को तो प्राप्त करके मैं जीर्ण मर्त्या मैं कहता हूं ठीक विमरी जीर्ण शीर्ण होकर के मरणशील मनुष्य कुमरे पृथ्वी जो अंतरिक्ष की अपेक्षा से दूल नीचे रहने वाला उसमें रहने वाला जो मैं हूं जीरियन पृथ्वी वह नीचे है अदहा किसके नीचे क्योंकि अभी कहा खड़ा है सीमनपुरी यम्राज्य के लोगों में वो दूलोकों में एक लोग है वहां से नीचे अंतरिक्ष लोग अंतरिक्ष लोग से नीचे पृथ्वी इसलिए कु अध उसमें स्थित रहने वाला जीरियन नंबर क्या अथवा पाठ बेदे तदास्था करके ये पाठा क्वा आज जैसे अमर धर्मा अजीर्यो अजर अमर देवता को प्राप्त करके कौन सा ऐसा जीर्ण शेरण होने वाला मनुष्य होगा जो पुत्र आदि में आस्था कैसे रख सकता है मैंने पुत्रादिशु आस्था कथम कित प्रजानन इस बात को जानते हुए तो, तो होगा जो अभिज्ञान वर्ण प्रमोदा तो प्रतिप्रमोदा प्रमोदिप्रमोदान अभिध्या देखता हुआ जो कैसे सुख है जो ऐसा जो प्रजानन जो विवेकी पुरुष है जरा आदि से ग्रस्त होकर के मरने योग्य, ऐसा जो विवेकी पुरुष प्रजानन यात्रा विवेकी होते हुए विवेकी सन, जो केवल शारीरिक सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में को कैसा रमण कर सकता है अति दीर्घ जीवित कैसा हो गया इन किन विषयों के साथ वर्णरति प्रमोदान प्रमोदान शुद्ध सुख और रति और उत्पन्न होने वाला आनंद इनको ध्यान करता हुआ अति दीर्घ आयुक्त में कौन कर सकता है कोई तो तो नहीं पूर्वार्ध यहां क्रम ने थोड़ा पूर्वार्ध में श्रद्धा सिंह आप अजर अमर को प्राप्त करके मैं कैसे से कर सकता हूँ मैं हजर अमर देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है और मेरे मन में पूरी समाधान है मुझे इन चीज़ों के पेशा नहीं है इस बात को संकेत को रमेता जीवित रमेत इसे उत्तरार्ध में समाधान है। इस दृष्ट से इन तीन मंत्रों से सठ संपत्ति के वर्णन हो तो विवेक की परीक्षा दो मंत्र से सफल हुआ वैरागिक परीक्षा तीन मंत्रों से सफल हुआ और अपने द्वारा उसने संप संपन्न यह विस्थापित कर दिया आते वेदांत अधिकारिक तो संपूर्ण रूप में है, ये दिखा दिया। और मुझे मंत्र में आ जाएगा यतच भाष्य इसलिए भी मैं उसी वर्ग को चाहता हूं ये इसलिए भी मैं उसी वर्ग को चाहता हूं क्यों क्योंकि अजीरियता वयोहानिम वह अब जीरेता मैंने ने वयोहानु धातु है उससे बना हुआ है इसे कहते वयोहानी को जो प्राप्त नहीं होते सदा अठारह साल के ही रहते हो उसे बढ़ते भी नहीं घटते भी नहीं वैसे, वैसे देवता तीसरे कहते हैं वयोहानी को जब न प्राप्त होते हुए और अमृता नाम अमृता नाम कथव मरण विधुरा नाम मरण रहता नाम अमरा निर्जरा देवा अमर पोष देवता खंड में वही लिखते हैं अजरा अमरा देवाजरा अमरा निर्जरा देवा निर्जर हैं अजर हैं देव है अमर तो है वहाँ ये टुकड़ा इन्होंने दिखा दिया टीका में मरण से रहित है वो नहीं यहाँ पर जैसा कर मर जाते वैसा वहां नहीं सापेक्ष सकाशम उपेत्य ऐसे के निकट में पहुंच करके उपगम्य आत्म उत्कृष्ट प्रयोजना प्राप्त व्याम देवे की पुरुष क्या कर्तव्य है अपने ऐसे, ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों के पास पहुंचने के बाद अपने ऐसे उत्कृष्ट तत्वों को ही प्रयोजना को ही इनसे प्राप्त करनी होगी है क्षुद्र वस्तुओं की कामना नहीं करना चाहिए कितना बड़ा वेद बुद्धि जबरदस्त नचिकेता के अंदर है आप तो जैसे मैं जीर्ण शीर्ण होने वाला कैसे क्षुद्र वस्तु को मांग सकता हूं अरे वे बाल हट नहीं है समय सट संपत्ति स्वरूप में वेदांत अधिकारी तो मेरे अंदर है दिखा रहा प्रयोजना प्राप्त उन लोगों से उत्कृष्ट जो प्रयोजना वही प्राप्त करना चाहिए इस बात को प्रजानन उपलब्धमान ऐसा अनुभव करता हुआ जानता हुआ विवेक करता हुआ और दूसरा कर क्या देख रहा है अपने आप को? स्वयं तो कैसा है अच्छी और अमृत होते तो बात ही अलग थी लेकिन स्वयं उल्टा है जीरियन मरत्यो जरा मरण जरा और मरण तुम क्यों जरा मरण हो तुम यहाँ आ गए हो तुम भी आप अमर हो गए ऐसे भी कहते हैं नहीं नहीं मैं तो क्वस्था हूं ये तो किसी जन का बड़ा भाग्य भाग्यता सशन यहां पहुंच गया लेकिन वास्तव में मैं का नहीं हूं अतः मेरे शरीर आदि अचरअर नहीं हो सकते ये तो कहा का, का भी कुआ बनता है, वो नहीं है कू? कर को नहीं ले रहे कुट देव को मन पृथ्वी को कार कर रहे पृथ्वी अमर कोस्कार कहते गोत्रा कु पृथ्वी पृथ्वी क्षमा क्षमा अवनिर्मेदनी सब पर्यासी तो इसलिए कुम ने पृथ्वी ऐसी जो पृथ्वी और एक, कु क्यों कहते हैं पृथ्वी को क्योंकि यह कुछ है यहां सदा दुख ही मिलना चाहे जितना सुख बटोरने की कोशिश करें कुछ न कुछ दुख पैदा होते ही खट, रहता है रोज न रोज कुछ न कुछ खटर पटर चलता है कुछ न खकते रहता है जिंदगी कभी कुछ कर और कुछ नहीं कहीं हाथ में खुजली हो रहा है कहीं खोपड़ी तो में खुजली हो रही है <laughs> कहीं ना कहीं कुछ रख कुछ रही है कहीं पेट में दर्द सिर में दर्द बाहर से कुछ नहीं है तो इधर से होता है इधर ठीक है तो बाहर से होता है ये संसारी को असुगम लोकम ऐसा स्मृतिकार ना असुगम लोकम लोकम इमम स्मृतिकारे न अन्यम लोकमें प्रत्यक्ष निश्चित प्रत्यक्ष सिद्ध है इस, इस भूमि में रहने वालों को जीर्णता और मर्दा यह सन्न संशनी इसलिए पृथ्वी अध और ऐसी होती है पृथ्वी कहां है ये नीचे है कहा नीचे किसके अपेक्षा से नीचे अंतरिक्ष अंतरिक्षादी लोगों का अंतरिक्ष आदि लोगों की अपेक्षा से ये नीचे ऐसे में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं तस्याम तिष्ठती के बारे किस दिया गढ़ हमारे पुस्तक में हो तो नहीं तो नहीं नहीं जोड़ना है विवेचन आत्मविवेचन कौशल ध्वन से क्या करना चाह रहा है ममा अधोलोक वासना संगमो भविदा आप जैसे देवता के साथ में मुझ पे वासी का संगम जो है तब तो क्या कहा तुलना इसने कौनु भूलो कहा आत्मविवेचन कौशलम धुनाई दी विवेक एवं समर्पित है इन सब मंत्रों से विवेक के और पृथ्वी संपत्ति के द्वारा पदस्था अविवेक भी प्रार्थनीय पुत्रवित हिरण्यदि अस्थिरते ऐसा होते हुए कथम एवं अविनीय इस प्रकार का जो अविवे प्रार्थनीय हिरण्यदि अस्थिर तत्व उसको कैसे वर्ण कर सकता है मैंने कभी वर्ण नहीं कर सकता क्वा तदा दिवा पाठान भास्कर ऐसा दो अलग अलग पद पाठ है तब अर्थ क्या होगा अस्र योजना हो इस पक्ष में पंक्ति दर देश घटानी पड़ेगी क्या तद आस्था को पहले लेंगे मैंने पुत्रादिशु आस्था मैंने आस्थिति तात्पर्य वर्तन यस्सा आस्था पुत्रादियों में आस्थिति मैंने तात्पर्य वर्तनम आस्था करके कर तात्पर्य रूपेण सत्य है पुत्र पुत्रादि के साथ आदात्म कर लिया उनको ये अपने प्राण समझ अपने जान समझ रखा है अपने जिंदगी उन्हीं का पीछे लगा रखता है ऐसा जो मूड है वो जो है तदास्था भरोसा है खुद की ना अगले की नहीं क्या भरोसा है कब गांव मर जाए तो जाए कुछ जाए एक्सीडेंट हो हो हो कुछ कुछ स्कूल आते जाते भी दिन तात्पर्य मतलब क्या तदेकम अभिलंबा इसे तदेक अभिलंबत्वत टिप्पण कार्य उसी के प्रति हाँ, एक मेंद्वितीय आत्यंत गव्य विचारी लंबता है जिसमें ऐसा व्यक्ति ऐसा होना वर्तनम यस्य जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है सा वह व्यक्ति कहा जाता है तथो अधिकरम पुरुषार्थम दुष्प्रापि प्राप्ति पैसो जब ऐसा सीखिए तथो तो तो अधिकतर पुरुषार्थम उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ उत्कृष्ट अधिक जो पुरुषार्थ जो कि अनायास प्राप्त होने वाला दुष्प्रापी प्रापी पैसु प्राप्त करने की इच्छा वाला वह व्यक्ति वा तदास्तु भवे, भवे तदास्त कैसे हो सकता है जब ये हमें मालूम हो गया ये से सेवी, उत्कृष्ट पुरुषार्थ पुत्र प्राप्ति भी पुरुषार्थ है धन प्राप्ति भी पुरुषार्थ है ना, जाया मैसे आप क्यों उससे पुत्र होगा अयम लोको जया उपासना तो तो उपासन करने से, से देवलोक की प्राप्ति होगी इस प्रकार से वहां वर्णन आया प्रदान में इसलिए कहते हैं जब ये पुत्र वित्त आदि है इनसे भी उत्तृष्ट पुरुषार्थ जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है वह दुष्प्राप प्राप, प्राप्त प्राप्त हो लब्धाशा जब उसकी संभावना दिखाई दे रही है दुष्प्राप्ति की प्राप्ति की संभावना जब दिखाई दे रही है तो वैश्विक स्थिति में उसको प्राप्त करने के इच्छुक जो पुरुष होगा वह तदास्तक को भवेद पुत्रालय में आज तक कैसे रख सकता है वह नहीं रख सकता न कस्टिक तदास्था मतलब कोई भी तदास्था नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तारग्ञ तद तदर्थि कश्चित न न सचित तदर्थी का यह है कोई भी व्यक्ति उन पुत्रादियों में असारक्य है की असारत्व को जान लिया है वह उन पुत्रादियों का अर्थि नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो पुत्रादियों को असारभूत तत्व ऐसे जान लिया है वह उनकी मन इच्छुक प्राप्ति का इच्छा नहीं कर सकता है ये इसका। क्यों? क्योंकि दुनिया के स्वभाव है सर्वो ही ऊपरी लोका सर्वो ही लोग सारी दुनिया के स्वभाव है जो जहाँ है वहां से और आगे बढ़ना चाहता है नीचे और घटना नहीं चाहता नीचे घिरना नहीं चाहता उत्तरो उत्कृष्ट की ओर जाना चाहता है निकृष्ट की ओर नहीं जाना चाहता ओर बढ़ती हुई मतलब उत्कृष्ट और, दिश्ट और दिश्ट जाना चाहता है न पुत्र ही उत्कृष्टता और मैं भी उसी प्रकार में से हूं नचिकेता निकेताने का अभिप्राय यह है मुझे आपुत्र आप लोभों के द्वारा प्रलोभित न करें न प्रलोभ उत्कर्ष में आत्मलिप सकते सभी दुनिया उत्कर्ष को ही प्राप्त करना चाहते हैं निकटता को प्राप्त कोई नहीं करना चाहता एक बार ये तो समस्या होता है जो आदमी फर्स्ट रैंक प्राप्त हो जाए उसे रैंक तो है नहीं रैंक है, तो है। उसे आगे और है क्या अब उसको में झंझट हो जाता है उसे आगे तो बढ़ नहीं सकता मेहनत करके अब उतने को मेंटेन करने में मेहनत कितना करना है समझ में नहीं आएगी हुआ नहीं हो, हो रहा है, आज इस कलयुग में सकल ब्राह्मणों का ही हाल ये सत्युग में फर्स्ट रैंक होल्डर्स थे सत्युग में अल्ले ही फर्स्ट रैंक में पहुंच तो गए सर्वोत्कृष्ट हो गए मनुष्य में ब्राह्मण द्विजय श्रेष्ठ कहा जाता द्विजो में श्रेष्ठ ब्राह्मण खाता पंक्ति पावना ऐसे ऐसे टाइटल दिया गया इन लोगों को लेकिन वही ब्राह्मण जब भूदेव था चलता फिरता हुआ भूदेव कहा जाता था ब्राह्मण आज भू हो गया है है ना? राक्ष गया? परसेंट फेल होते होते जा रहे, फेल होते है तो फेल हैं तो 100 हो गया अब माइनस मार्क्स मिल रहा है इस ब्राह्मण इसी में सूत्र अच्छे हैं जो कुछ धर्म कर्म संस्कृति को ध्यान में रख रहे हैं ब्राह्मण ही सबसे जुड़े और सारा समाज इसलिए भगवान भाषकर गीता स्पष्ट कहते ना ब्राह्मण ही समाज को बांधता है सर्व तो ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म में घुसा दिया वैदिक धर्म छोड़ा दिया और ब्राह्मण बेचार घर के नजारे शंकराचार्य टप गए वो बौद्धों को भगाया और वो जो ब्राह्मण बौद्ध हो गए थे वापस ब्राह्मण तो हुए लेकिन बीच में जो स्तिक संस्कार घुस गया वो संस्कार आज तक नहीं निकालता आज तक वो नास्ता के संस्कार तो ब्राह्मण दोबारा ओरिजिनल ब्राह्मण के रूप में दोबारा नहीं हो बीच में बहुत समय तक बौद्ध और जैन थे ना कई हजार साल रहे बीच में लगभग दो हजार साल बौद्ध धर्म की देश और जैन धर्म जितने ब्राह्मण छत्र वगैरह सब तो हो गए थे बौद्ध जैन जैसे बौद्ध में जितने ग्रंथ लिखा गया है जो ब्राह्मण यहाँ से गए पंडित अच्छे अच्छे विद्वान उन्होंने किया। सब दिया। और जो शंकराचार्य वो वंशावली वाले ब्राह्मण कवाप लाए सनातन धर्म में क्या करे हजार साल पुराना संस्कार है ना और उसके बाद यहाँ मुसलमानों की सभी चली एक हजार साल अब्द और खराब हो गया न बौद्ध रहा न जैन न मुसलमान रहा न ये क्या है जानवर भगवान विचित्र जानवर हो गया ये जो गिरावट ये कोई अपेक्षित नहीं है कि सामान्य सर्वो लोग क्या इच्छा करता है ऊपर ऊपर ये एवं भभूषधि उत्कर्षण में वो भभूषदी करता, करता। न पुत्र विद्यालय प्रलोभित मैं पुत्र विद्यालय के द्वारा प्रलोभित नहीं हूं किंच अपसर प्रमुखान वर्ण रवि प्रमोदान प्रमुखान वर्ण रवि प्रमोदानवीन अच्छा तत्प्रधान तत्मूलका वर्णादि शब्द आधे तन मूलक जो वर्णादि शब्दों से आधेय तान विषयान उन विषयों को जो वर्ण से क्या लेंगे यहां इसलिए ऐसे कल्पना करना पड़ रहा है टिप्पण की जब विस्तार कर रहे हैं समास खोल करके अबसर प्रमुख भाषकर जोड़ दिया वर्ण है ना अभी ध्यान वर्ण रथिक प्रमोदान है वर्ण और रथित प्रमोदान वर्ण मैंने क्या लेना रंग आदि लेना सुंदर हो है रंग भी तो सुंदर होनी चाहिए तो कलो कलोटी कोयले वाली कलकत्ते वाली हो तो क्या मतलब तो रंग रूप भी थोड़ा होना चाहिए इस तरह वर, से अफसरादि भाषिका ने जोड़ दिया वर्ण आदि शब्दों को घटा दिया था मैंने अक्षरा उनका वर्ण मैंने रंग रूप सौंदर्य और उनसे प्राप्त रती मैंने सुख उन सब से जो प्रमोद जो आनंद है सुख की जो प्राप्ति है उन प्रमोदान अनवस्थित रूप रूपया विवेकी क्या समझ रहा है उसको जान रहा है रूप से होने वाले अनवस्थित अवस्थित मन नित्य हो जाना अनवस्थित मन अनित्य रूपेण रहने वाले हैं ऐसा जानता हुआ ध्यान करता निरूपयिन समझता हुआ यथावध अति वो जैसा है वैसे बिल्कुल सम्यक समझ रहा है वो उसको निरूपण कर लिया आभिमुख्य निधि अन्य दूषण गण पुरस्पृति भाव अनुपत अनिवे इत्यादि स्पष्ट करते हैं क्योंकि अन्य श्रोत साफ सफा है ये सारी चीजें अनित्य होती हैं उनको तो यथावत समझ गया जो यथावत तो अभी ध्यान मन निरूपण कर लिया है जान लिया विवेक कर लिया ऐसा व्यक्ति अब अति दीर्घ जीवित को विवेक तो। ऐसा जब समझ गया विवेकी वह तो। अति दीर्घ जीवन के प्राप्ति में भी रमन कैसे कर सकता है मैंने कदापि वह रमन नहीं कर सकता है क्योंकि योग सूत्र सिरदार दौरा है योग सूत्र बड़ा सुंदर का है कि संसार को कैसा देखता है व्यक्ति परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति दुःखमेव विरोधाच्चमी नहीं थी ज्ञानी परिणाम ताप संस्कारों के द्वारा गुणवृत्ति विरोध आच्छा और इनके गुणों के पर्श विरोध और वृत्ति के विरोध को देखते हुए सर्व दुख में जो कुछ भी है आ ब्रह्मा के पद पर्यंत के सकल सुखों को भी तो क्या मानता है सर्व दुख में हो योग। देख रहे हैं हर वस्तु परिणामी आप रंगलोक पर सारे वस्तु परिणामी है ना और सभी में किसी न किसी प्रकार के ताप हर जगह परेशानी हर जगह तो ब्रह्मा जी भी विरक्त हो इतने एक बार छोड़ के भागे क्यों कोई ताप ही नहीं था। आन्द होता। तो, करते -करते तो वहाप है मानस ताप है कहीं काय ताप है कहीं किसी प्रकार का ताप और संस्कार ही और कुछ भी ना हो तो पिछले पिछले जन्मों में अनुभव किया और सारा पापों का और दुखों का जो संस्कार है ना वो संस्कार याद आ जाता है और तंग आदमी एकदम डिप्रेशन में चला जाता है अरे मेरे जैसा जहां याद आया पिछले का आदमी डिप्रेशन हो जाता है मेरे कैसे होता संस्कारों के द्वारा परिणाम ही है या ताप है या संस्कार है। और कहीं नहीं और क्यों ये सब देख रहा है और किस प्रकार से देख रहा है गुण वृत्ति विरोध गुण विरोध सत्ता विरोधा सत्वतन तीनों गुण में ऐसे है जगत है तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, कभी ये, है? कभी वो कभी वो कोई ना कोई एक सवार हो जाता है थोड़ा ये थोड़ा अच्छा लगता है समस्या तो यह टिकली बात रजोगुण आ जाता है तमुगुण आ जाता है यही ज्यादा समस्या होती है रजोगुण तमुगुणी जीवन में और वृत्ति विरोधा इन वृत्तियों का विरोध परस्पर में आते ऐसा, जो जानता है जीविते है तो ऐसा है। अब अतो हाय अनित्य अतःकीय प्रया प्रार्थित उसी को मैं चाहता हूं इसलिए अहे अबंति मंत्र इस, इसका अठवल्ली का प्रथम वल्ली का प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का अंतिम तो जा रहे हैं इसलिए कर कर कर रहे हैं। विहाया इस कर रहे हैं अतः अनित्य काम इस के द्वारा थे उस प्रलोगन का छोड़िए और मुझे मोक्ष का साधन जो ज्ञान है जो मैंने मांगा है वर्ण में वही मुझे चाहिए मुझे तो इतना पक्का मुझे कुछ ही चाहिए प्रलोभन करना छोड़ दो मुझे आप प्रलोभित नहीं कर सकते हो कि मुझ में दृढ़ मोक्षा है इसे मुझे वो देना जो यस्मिन विचिकित्सि मृत्यो ये महदिब्रूहीन यो यम गूढ़ नचिकेता वृणीत है पूर्वाध तचिकेता का वचन है और उत्तरार्ध श्रुति कह रही है ता का स्वरूप क्या था अंत में वो वर्णन कर देती आधा आधाई मंत्र नचिकेता बोल रहा है और इस आधे मंत्र श्रुति अप्योर से बोल रही है भाष्कर तो कहेंगे इसमें। यशवी नि विच्च, विचिकित्सन की मृत्यु हे मृत्यु देवता जिस मरे हुए जीव के बारे में के संबंध में मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है इत्यादि विचिकित्सि संशय किया करते बड़े बड़े विद्वानी पुरुष लोग भी और यूर अस्त और तथा तो महान परलोक है ब्रह्मलोक है आत्मा है ब्रह्म है महति सांप्राय दोनों सत्य में देख साथ यथ जो या महान पर ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक रूपा परलोक है महान लोक है उसके बारे में तथा जो ज्ञान उस ब्रह्म रूपी लोक के बारे में है वह ज्ञान को ही मेरे प्रति आप कहिए और प्रलोभन को छोड़िए मुझे ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कुछ बाकी सुनना ही नहीं है बोल दिया बताओ मुझे बताना है तो ये बोलो बाकी बोलना नहीं नेता आप भी मौन बैठिए मैं भी मौन रहूंगा कोई बात नहीं इन्हों और सुनना नहीं मेरे को ये कितनी ना इसी का अब श्रुति कहती है योयम ये जो निचिकेता है इसलिए नचिकेता इसके अर्थ नहीं तो ऋणीश बोलता है ना बोलता मैं व्रण करूंगा ऋणीते प्रयोग कर रहा है इसलिए नचिकेत खुद नहीं बोल रहा और नचिकेता खुद बोलता अपने नाम कैसे बोलेगा नाम कह सकता मैं नचिकेता नाम है यही चाहता हूं मैं नहीं बोल सकता है। क्योंकि इतना जो शास्त्र का ज्ञाता और विवेक पुरुष है बालक है तो ये नहीं जानता है क्या आपका तो नाम आपको नामादि कृपना चेयस् काम गृण ज्य कल हो इस मृति को कैसे भूल सकता है तो आपका नाम तो नहीं सकता इसलिए अविणीते भी है ना? है, है तो ना ऋण देखा है प्रथम पुरुष यदि खुद कह रहा है तो उत्तम पुरुष होना चाहिए जिसे पहले बोल रखते हैं बोला या यानी कहा नचिकेता उसके अलावा दूसरे को वर्ण ही नहीं करना चाहता है नचिकेता अन्य वर नीते इसलिए यह जो नचिकेता है वह दूसरे वर्ग को बिल्कुल चाहता नहीं है योयम एम वर गूढ़ अनुप्रविष्ट जो कि वर कैसा है गुढ़म और अनुप्रविष्टो, हो भी है और अनुप्रविष्ट भी है यह जो अत्यंत गहन है गुढ़ गहन और अनुप्रविष्ट कार कर दिया जाएगा कि वह अत्यंत दुर्विज्ञी है दुर है ऐसे जो प्राप्त मेरा वर है इससे भिन्न और कोई वर को नचिकेता नहीं मानता है ऐसा श्रुति कहता है तो बिहार ही प्रलोभनम्, यानि के कामराम के द्वारा प्रलोभन करना छोड़ करके आप क्या करें यह मया प्रार्थितम जो मेरे द्वारा प्रार्थित तुम्हारे द्वारा क्या प्रार्थित में तो भूल गया बीच में ऐसा झिका भी हाथ दिलाता है अरे यदम विचिकित्सि याद दिला तो याद दिलाने के लिए अस्थि ना प्रकार हे मृत्यो यह जो संशय है मरे हुए के बारे में क्या संशय है तो क्या करते हैं अस्ति प्रगारम है या नहीं है इस प्रकार का जो पहले मैंने शुरू में कहा है उसके बारे में हे मृत्यों। उसके बारे में आप मुझे कहिए और परलोक विषय परम ब्रह्म लोक लोके परलोक लोकसिलोक ज्योति में या प्रकाश स्वरूप परलोक है ना शब्द ब्रह्म के लिए है सांप्राय अर्थ होता है पर सम्यक परतम संप्राया अस्टा तद सां सांप्राये ऐसे शब्द न सांप्रय शलोक विषय परलोक सच संशये विधेयत विषयः आत्मा त्य आत्मा परलोक संबंध संबंधवा नवाद आत्मा परलोक संबंध वाला होता है या नहीं है यह मुख्य संशय है संशय का विषय के रूप में नहीं यहां आत्मा को लेना है और आत्मा बाद में बताएंगे वास्तव में परलोक का संबंधी होता ही नहीं है और ब्रह्म ही है निर्णय होगा संशय संशयकालीन विज्ञानों में क्या है पहले परलोक संबंधी यानी किसी संशय कालीन आप परलोक शब्द का त्याग करेंगे पर मैंने स्वर्ग आदि लोक प्रलोक ऐसा और लक्ष्य दृष्टि से प्रलोक दर्द हो जाएगा ब्रह्मरूपी लोक हो इसलिए यहाँ संशय ग्रस्त विषय को लेंगे तो आत्मा जो स्वर्ग का संबंध होता है या नहीं होता है या आत्मा यही मर जाता है या आत्मा ही नहीं ये सब संशय और इसका जवाब भी लेकिन वास्तव में लक्ष्य दृष्टि संय को लेंगे तो ब्रह्मरूपी लोक हो जाएगा महत् महत प्रयोजन निमित्त है इसमें क्या है वो लक्ष्य महान प्रयोजन महान प्रयोजन कौन सा है आपका मोक्ष रूप प्रयोजन है वो आत्मनो निर्णय विज्ञान विज्ञानी कतया न अस्मभ्यम उस आत्म विषय आत्मविश्चित जो निर्णया विज्ञान है जो तद्रोही वही मेरे लिए कहना कतया न मैंने अस्मभ्यम हमारे प्रति देखो बहुवचन प्रयोग कर रहा है इसे ना अस्मभ्यम नहीं बोला माम प्रति सीधा ये सामान्य प्रियुंजीता नियम है गुरु आत्मनी चेस्वर च ईश्वर बहुवचनम प्रयुंजीता ये नियम श्रुतिगत नियम है उस नियम के आधार पर उसने बहुचन अपने प्रयोग कर दिया मेरे लिए आप जो है उस निर्णयात्म तो जो विज्ञान है अनुभूति विशिष्ट निर्णया निर्णय विज्ञान निर्णय हम कह सकते थे कर जोड़ दिया केवल मुझे नहीं चाहिए अनुभूति पर्यंत बात हो ऐसी बात मुझे सुनना है फालतू तो केवल जो है शब्दार्थ बोल करना नहीं है मुझे ऐसे को आप कथन कर इस प्रकार से कथन करने का तात्पर्य है सुनते सुनते मेरे को अनुभूति हो जाए उस ब्रह्मतत्व का ढंग पता हैबू ना यो एम प्रकृत आत्मशेद और ज्यादा क्या कहा जाए वह जो प्रकृत आत्मशेद कैसा है दुर्विवेचनम प्राप्त हो वह अत्यंत गुहन है दुर्विवेचन को प्राप्त है दुर्विवेचन को प्राप्त है क्योंकि आप स्वयं कह चुके हैं देवता लोग तो बड़ा क्लेश पूर्वक उन्होंने मुश्किल से उमा की कृपा प्रजापति की आदि कृपा से प्राप्त किया इतना तो दुर्वेचना प्राप्त हो अनुप्रविष्ट नीचे ना गुढ़ मूल में भाषण में गहन करके पात्र तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं गहनम हो तो और अच्छी बात है बल्कि वैसे तो गुह धातु भी प्रयोग हो सकती है गुहनम भी हो जाता है कई बार बोला गुहेतम धातु भी उसी अर्थ का प्रयोग होता है और गह धातु भी उसी अर्थ का संवर्ण नहीं है गहनम गुहनमें कोई दिक्कत नहीं हमारे ऐसे गुहनम पाठ है उसमें गहनम कर दिया होगा कोई दुर्वेचन इत्या दुर्वेचनत्म भाव प्राधान्य निर्देश मानना है इसको इसीलिए दुर्वेचन विगूम में भाव में घय प्रति मानिए भाव प्राधान्य निर्देश होने से दुर्वेचन विषय हो गया है वो ऐसा समझना प्राप्त तो अनुप्रविष्टता तस्मादाद अन्यम इसलिए उस वर से अन्य वरम अविवेकी प्रार्थनीय अनिवर क्या हो सकता है जो अविवेकी उनकी तरह प्रार्थनीय अनित नचिकेता मनसापिति देखो नुत क्या कह दिया ये जो अंतिम पंक्ति है उत्तरार्ध ये श्रुति का वचन है नचिकेता का वचन नहीं है पूर्वार्ध पर नचिकेता बोल रहा था मेरे को आप द्रूहित नक द्रोहित यहाँ तो श्रुति का वचन है कि मन से ही बिल्कुल उपनिषद प्रथमाध्याय प्रथम और नहीं चाहता, है। और चाहता है एक को चाहता है और दूसरी चीज श्रीमदार गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्रीशंकर भगवत प्रथमा प्रथम भाष्य संपूर्ण संपूर्णता मगा